कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज झलकी हम सुनेंगे मैं मछली तो नहीं लेखक केपी सक्सेना निर्देशक पुरुषोत्तम दार्भेकर मैं कायर तो नहीं, मगर आईने से देखा तुझको मुझको शेविंग भी आ, आ गई मैं कायर तो नहीं ओ, ये कम वक्त दाढ़ी भी महंगाई की तरह रोज बरोज बढ़ती जाती है अजीब इल्लत है चाहे साबुन मिले ना मिले मुंह पर झाग बलते रहो मैं कायर तो नहीं म... अरे भाई म... खिल रहे हो अर्थात अंदर विराज रहे हो क्या बड़ा सन्नाटा लगा रखा है आइए दुख घोटन जी आइए पधारिए <laughs> पधारते हैं पधारते हैं तनिक चरण दासियों से मुक्ति पालें अर्थात जूतियां उतार लें <laughs> लो भाई पधार गए कहा रखें अर्थात तशरीफ <laughs> इधरी कोने में रखते हैं पंखे की शीतल वायु लगती रहेगी <laughs> हाँ भाई एक शुभ समाचार है क्या है डालिए पंडित जी मन व्याकुल हो रहा है पहले यह बताओ कि तुम्हारी राशि क्या है, है? है पंडित जी क्या वस्तु होती है विक्रिय की की राम, राम, करके भक्षण कर लिया है अर्थात बेच खाया है जन्म राशि नहीं जानते अच्छा तुम पहले मुख रोमो का खुरचन निपटा लो अर्थात दाढ़िया बना लो तो बात करूं। जी पंडित जी मैं तो होता। भाई कहने का अर्थ या है कई राशियां होती हैं, जैसे सी मीन कर्क कन्या तुला आदि। अर्थात शेर मछली मकड़ी लकड़ी लड़की तराजू वगैरह वगैरह इनमें से तुम्हारी कौंग जी, जी? है? ना मैं लड़की हूं ना तराजू ना शेर हूं ना मछली सिर्फ देवाकरनाथ पुष्प पुष्पू और बस <laughs> काश तुम लड़की होते जी मेरा तुम्हारा परिचय तो ना होता मैं तुम्हारे लाभ की सोच रहा हूं और तुम परिहास फ्लाई कर रहे हो अर्थात मजाक उड़ा रहे हो जानते हो ये कपड़ा क्या वस्तु है जी वो, वो, वो। जूता पोछने का चीथला तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अर्थात खलास हो गई है अरे बांगड़ू या है राशि फल जी एक कौन सा फल <laughs> राशि फल अर्थात राशि के अनुसार भविष्य का पूरा हाल <laughs> हमारे महापंडित भगोड़े नाथ ज्योतिषी ने इक्कीस दिवस सिर्फ कद्दू खाकर बांचा है हाँ। कागज की कमी के कारण उन्होंने इसे कपड़े पर छपवाया है यदि हमें तुम्हारी राशि मालूम होती तो भविष्य देते। ठहरो, पहले तुम्हारी राशि निकालते हैं है? अच्छा तुम ये बताओ कि तुम किस वर्ष किस महीने किस दिन कितने बजकर कितने मिनट पर कहा और क्यों पैदा हुआ पंडित जी मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम डेट ऑफ बर्थ पिताजी के पास थी सो तो परलोकवासी होते गए, या फिर सर्टिफिकेट में है, जो दफ्तर में जमा है निकले थे काश तुम पैदा ना हुए होते तो पृथ्वी का बोझ दो सौ पाउंड हल्का तो रहता है? क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम किस मौसम में में में पैदा हुए? जी वो बरसात में। है, बरसात शाबाश शाबाश अर्थात अगस्त में मैं कैसे मालूम? मुझे याद है पंडित जी कि मेरे पैदा होने से पूर्व जब पापा जी नर्स को बुलाने गए थे हा? तो मम्मी ने कहा था कि छाता लेते जाइए बरसात बर <laughs> भाई पुनः शाबाश अब जरा भी बताओ आ, वो अगस्त का कौन सा सप्ताह था जब तुम्हारे जन्म की दुर्घटना हुई थी जी पहला हफ्ता <laughs> भाई पुनः पुनः शाबाश <laughs> अच्छा यह कैसे विश्वास हो कि वो अगस्त का पहला सप्ताह था पहले सप्ताह में तनख्वाह मिलती है पंडित जी पापा के पास पैसे थे तभी तो नर्स बुलाने गए दाई पकड़ लाते बात साफ है अरे मुझे भयंकर हुई तुम कितने समझदार हो अच्छा उस समय दिन था या रात थी? जी, रात थी थी जी मेरे जन्म से पहले पापा छाते के साथ टॉर्च भी ले गए थे आ? दिन होता तो छड़ी ले जाते बस बस बस पर्याप्त <laughs> अगस्त पहला सप्ताह रात भाई तुम्हारी राशि मीन है अर्थात तुम मछली हो व्हाट यू मीन पंडित जी नाराज ना हो नाराज ना हो मैंने कोई अंग्रेजी वाला मीन थोड़े ही कहा है मीन यानी मछली अर्थात फिश मैं मछली हूँ कौन सी रेहू टेंगन पढ़न या वे धीरे बोलिए पंडित जी पड़ोसियों को पता लग गया कि मैं मीन यानी मछली हूँ तो काटिया डाल देंगे और पका हड़प कर जाएंगे अजय सुनती हो क्या है? मैं मछली हूँ हाँ, हाँ, काश तुम गधे होते गधे अरे मैं तुम्हारा भविष्य बांचने जा रहा हूँ और तुम दादुर अर्थात मेंढक किनाई टरला रहे हो शांत रहो जी मैं एकदम शांत हूँ हाँ पंडित जी इतना ध्यान रखिएगा कि कोई लाटरी वाटरी निकल रही हो तो बहुत आस्था से कहिएगा और अगर खर्च बढ़ने की संभावना हो तो वॉल्यूम जरा ऊंचा कर दीजिएगा ताकि अंदर रसोई में ये जो मोहब्बत है वो भी सुन ले राम राम। वाची पंडित जी। वा हाँ हाँ उन्हें क्यों बुलातेराम रखो अर्थात चुप रहा सुनो जी लिखा है इस मास मंगल शनि पर राशन पानी लेकर हावी है अर्थात तुम्हे वो धन मिलेगा जिसकी तुम्हे उम्मीद भी नहीं हाय सच <laughs> अजी सुनती हो <laughs> वो जो हमारे मजले साले साहब मुझसे पिछले महीने पैसे उधार ले गए थे अरे भाई पिक्चर देखने के लिए वो धन लौट आएगा। <laughs> बहुत अच्छे पंडित जी बहुत अच्छे आगे बढ़ो अरे पंडित भगौरे नाथ जी लिखते हैं कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अर्थात सेहत उत्तम रहेगी जी? शरीर में नई उमंगे पैदा होंगी और नया खून बनेगा ठेरो ठेरो पंडित जी मेरे मसज फड़क रहे हैं हैं, हैं, बाजू बैठ रहे हैं, जरा एक मुझे किंग कॉन्ग कामा और सैमसन के पते देना मैं तीनों को इकट्ठा पछाड़ कर नाम कमा लेना चाहता हूँ पता नहीं अगले महीने सेहत ठीक रहे ना रहे शांत जाओ शांत अब मत बनो जरा अपने जन्मपत्री मंगा लो तुम्हारे तगड़े बन रहे हैं। जन्मपत्री से से से लाऊं? जरा भीतर पत्नी से पूछो। शायद उनके पास हो? वो भी मेरे जन्म के चार साल बाद जन्मी थी काफी जूनियर है जूनियर है खैर आगे सुनो घर में नया मेहमान आएगा जी? काफी चहल पहल रहेगी जी मैं सामान खरीदोगे सजावट बनी रहेगी पंडित जी पंडित जी, जी जरा नजदीक खिसक आ क्या क्या मेरे लिए विवाह का जुगाड़ बन रहा है हैं है? है? है? लड़की कैसी है कहाँ तक तो पढ़ी है किसी एक्ट्रेस से मिलती जुलती है कि नहीं जमाखोर क्या एक पत्नी पर्याप्त नहीं शिव शिव शिव हमारी तो अकेली छह पत्नियों के बराबर है एक से अधिक पत्नी रखना जमाखोरी अर्थात होल्डिंग है आगे सुनो बंधु किन्ही कारणों से तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी सैकड़ों के बीच में नाम हो। हाय जी, है अपने चरन चरन। दे दे अपने चरण चरण, दीजिए उनकी गंदगी साबुन से धोकर माथे लगाऊंगा। आप धन्य धन्य जी, हो, धन्यवाद सौभाग्यवती रहो, रहो। अर्थात जीते रहो जी। हाँ भाई अंत में लिखा है कि इस मास की तारीख पांच तेरा और उन्तीस से सावधान रहना पांच और तेरा तो बीत गई पंडित जी बस उनतीस आज है मैं ओढ़कर मच्छरदानी में लेट जाता हूँ कई जज्मानों की अंतिम क्रिया में जाना है जी वैसे हमें तुम्हारा भी कातिल जाल है आये, आये, जी, वो छाता मेरा है जिसे आप हाँ ले जा रहे हैं श्याम रंग देख हो गया हमारा छाता भी काला है <laughs> सागर जाए। अजी मैंने कहा कृपया सुनती हो इतनी ऊंची आवाज तो पड़ोसी तक सुन रहे हैं आगे दीजिए बंदी हाजिर है हाय आज तुम किस कदर मुगलिया हो रही हो जाने बाहर कहना ये है कि मैं मछली हूँ तो क्या मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दू देखो जी मजाक ना करो मेरी राशि मछली है जरा मेरी छपी हुई रचनाओं वाले अखबार तो लाना मैं आज शुभ मुहूर्त में संकलन छपवाने का प्रोग्राम बनाता हूँ हाँ? आ, वे, वे तो सब मैंने रद्दी रद्दी में क्या? में बेच बेच डाले डाले मर मर गया मर गया सारी रचनाएं गई पंडित ठीक कहता था कि धन लाभ होगा हो गया आई एम सॉरी मुझे क्या मालूम था कि उनमें आपकी रचनाएं हैं है ये चिट्ठी है आपकी चिट्ठी मकान खाली करने का मुकदमा क्या आज ही पेशी है सैकड़ों के बीच नाम पुकारा जाएगा दिवकर नाथ कोई हाजिर है हाँ ओ, ओ, पंडित सच कहता था कि सैकड़ों के बीच नाम ऊंचा उठेगा अरे तो निराश क्यों होते हो एक शुभ समाचार भी है आज ही शाम की गाड़ी से मेरे बड़े भैया सातों बच्चों और भाभी सहित आ रहे हैं खूब चहल पहल रहेगी और बच्ची क्राकरी तोड़ेंगे मैं नई खरीदूंगा काफी धूम धाम मचेगी अरे भगवान पंडित ठीक कहता था ओह मैं मरा मैं मर क्या दाढ़ का दर्द बढ़ रहा है अरे, अरे? आपका तो दाहिनी ओर का चेहरा और पंडित ठीक कहता था सेहत बढ़ेगी दाहिने गाल की सेहत बढ़ती जा रही है शरीर में नया खून बनेगा जरा दो चार बोतल खून भी चढ़ा दो हाँ, महीने के आखिर 29 तारीख को डॉक्टर भी कैसे बुलाया जाए फीस भी तो देनी होगी हाँ, पंडित ये भी ठीक कहता था उन्तीस तारीख से सावधान रहना हरे हाँ, पंडित तू मुझे मीन यानी मछली बनाकर कांटे में फांस गया ओहोह काश मैं रुक कर पैदा हुआ होता, तो होता। तो सिंह यानी शेर लेकिन मछली खैर मैं मछली तो नहीं मगर ए घुटन लाल जब से देखा तुझको मुझको स्विमिंग भी आ गई मैं मछली तो नहीं मैं मछली तो नहीं झलकी अभी आपने सुनी लेखक के.पी. सक्सेना निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर ये झलकी विविध भारती की प्रस्तुति थी इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है